आज पाँच दिसंबर 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम गैत्री उपनिषद के अंतिम अध्याय में हैं तीन वल्लियाँ हैं शिक्षावल्ली ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवली तो पिछले करीब तीन माह में हमने आरंभिक दोनों वलियों का अध्ययन पूर्ण किया और अब भ्रगुवल्य का अध्ययन आज करने का संकल्प है अंत में पिछली जो भृुवल्ली पढ़ी थी ब्रह्मानंदवल्ली पढ़ी थी उसके अंत में परमेश्वर के बोध के आनंद को व्यक्त किया गया था कि परमेश्वर का बोध ईश्वर का बोध कितना महान होता है कहा गया था कि एक युवा जो पूर्णतः बलिष्ठ सुदृढ़ पढ़ा लिखा जिसको वेद पाठी है और जो मन से आशावान है जिसके मन में निराशा का भाव नहीं आता आशावान है और साथ ही साथ वो अच्छे बड़े भूखंड का और धन का स्वामी है और पूर्ण शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है ऐसे व्यक्ति के आनंद को एक इकाई माना गया उसको एक आनंद कहा और फिर गंधर्व के आनंद को उससे सौ गुना बताया कि जो मनुष्य से गंधर्व बन जाते हैं उनके सौ गुना आनंद फिर देवगंधर्व के आनंद उससे भी सौ गुना ज़्यादा इस तरह से उत्तरोत्तर वृत्ति करते हुए देवताओं का इंद्र का और प्रजापति का और अंत में उस ब्रह्मविद का आनंद बताया जो उत्तरोत्तर सौ सौ गुना होता गया तो उस आनंद को हम कहेंगे कि उत्तरोत्तर सौ गुना होने के बाद भी जो ब्रह्म का आनंद है वो एक संख्या से दिखाया जा सकता है यानी सीमित लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि मनुष्य का मन या हमारा मस्तिष्क असीम को स्वीकार करने से इनकार करता है हम बोल देते हैं अनंत पर हम उसके अनंत के भाव को हृदय में बसा नहीं पाते इसलिए उसको इस गणितिविधि से बताया कि उस ब्रह्मा का आनंद उस एक मनुष्य का आनंद जिसको हम कह सकते हैं यार इससे आनंद क्या हो सकता है उसके पास पैसे भी हैं जमीन भी है युवा भी है पढ़ा लिखा भी है मन में असीम उत्साह है निराशा उसको घेरती नहीं है मन से तन से स्वस्थ है तो ऐसे व्यक्ति के आनंद को उन्होंने एक आनंद मना और उससे उत्तर उत्तर सरसों गुण आनंद अंत ब्रह्मानंद है लेकिन ये ब्रह्मानंद या उत्तर उत्तर जो सरसों गुण आनंद बताया गया ये अकामहत को प्राप्त है हमने पिछली बार समझा था अकामहत किसको कहते हैं जिसकी समस्त कामनाएं शांत हो चुकी जिसके हृदय में आपको कामना बाकी नहीं है वह अकामहत है कामहत है न कामनाओं से आहत जो कामनाओं से आहत है कामनाएं ही आहत करती मनुष्य के दुख का मूल कारण कामना है हम चाहते हैं कि ऐसा हो और वैसा होता नहीं बस ये दुनिया में दुख का सबसे बड़ा कारण है जिस व्यक्ति ने कामनाएं छोड़ दी है कि जैसा संसार है वैसा बहुत अच्छा है जो हो रहा है बहुत अच्छा है जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ और आगे अच्छा ही होगा, उसने अपनी तरफ से उसमें किसी भी तरह का संशोधन करने की इच्छा से इनकार कर दिया कि भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है उसमें मैं क्या बोला ऐसा होना चाहिए जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है और ऐसा हो जाए तो अच्छा क्यों जैसा हो जाए वही अच्छा होगा इस तरह मेरी मर्जी में तेरी और तेरी मर्जी में मेरी शामिल हो जाती उसको कहते हैं अकामहत तो उस अकामहत व्यक्ति का आनंद ब्रह्मानंद के तुल्य होता जिसको हम पूर्ण मस्ती कहते हैं जो परमेश्वर का आनंद है इसलिए सबसे पहली यहाँ पर जो अरहता योग्यता बताई वो कि हमारी कामनाएं जितनी शांत होती चली जाएंगी हम आगे आने वाली भृुवली की उपासनाओं के योग्य हो जाएंगे तो अब हम आज भृुवली को अध्ययन आरंभ करते हैं भृुवली इसलिए कही जाती है कि प्रसिद्ध भ्रघु ऋषि हैं जिनके नाम से ये वल्ली शुरू होती है। कहते भ्रघु ऋषि अपने पिता वरुण के पास गए अब कोई पिता के पास तो सब पुत्र जाते हैं लेकिन क्यों जाते हैं या तो आशीर्वाद लेने जाते हैं या किसी इच्छा को लेके जाते हैं कि मेरे को धन दे दो या आपके पास इतना सारा रखा था तो थोड़ा सा मेरे को दे दो या राय लेने जाते हैं कि साहब ऐसी समस्या आ गई तो क्या करें लेकिन ये बातें सामान्य संसार में रोज होती हैं लेकिन उसका कोई उदाहरण नहीं बनता यहाँ पर एक बात अमर हो गई कि भृगु ऋषि ने जो युवा थे जब अपने पिता से प्रश्न किया क्या प्रश्न किया कि हे पिता मुझे ब्रह्म का बोध कैसे हो आप करवाइए यानी उसने अपने पिता को गुरु के स्थान पर रखा और ये वैदिक समय की परंपरा है कि अपने पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र को शिष्य बनाना और अपने पिता को गुरु बनाना ये वैदिक समय की परंपरा होती थी और जो योग्य पुत्र होता था उसको पिता अपनी ज्ञान की संपदा सौंपते थे पिता अपनी संपदा सब पुत्रों को सौंपते हैं लेकिन वो अपने ज्ञान की संपदा अपने उस योग्य पुत्र को सौंपते थे और वही ज्येष्ठ पुत्र कहला था ज्येष्ठ पुत्र का यहां यह मतलब नहीं कि जो पहला पैदा हुआ वहां पर ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है कि जो योग्यता में सबसे ज्येष्ठ है जिसकी योग्यता सबसे ज्येष्ठ है इसलिए जब उसने आकर ये प्रश्न किया कि हे पिताश्री हे भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराइए तो उन्होंने उसे सांकेतिक रूप से पहले बताया क्या बताया कि तुम्हारे जो नेत्र हैं आंखें ये जो कान है श्रोत्र है जो अन्न है जो संसार में जो अन्न है पहले हम अन्न को अन्न की तरह लेंगे फिर इसको और आगे समझेंगे जो तुम्हारे प्राण है तुम्हारा मन है और तुम्हारी वाणी है यह ब्रह्म को पाने के द्वार है क्या क्या बताए अन्न प्राण वाणी यानी वाक श्रोत मन ये ब्रह्म को पाने के द्वार है फिर उन्होंने बताया कि अब तुम जिसको पाना चाहते हो उसका मैं तुमको संक्षेप में लक्षण बता देता हूं क्योंकि अगर तुम यात्रा शुरू करते हो ये वैदिक समय की परंपरा है कि जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो लक्ष्य को प्रणाम करते हैं ताकि हम लक्ष्य से भटके नहीं अगर लक्ष्य से भटक गए जैसा रास्ते में अगर हमको लगा कि कोई चीज़ के लिए जा रहे हैं और रास्ते में कहीं दूसरा आकर्षण हमको दिखाई दिया तो हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो इसलिए अपना पुत्र लक्ष्य से न भटके इसके लिए वरुण ऋषि ने अपने पुत्र भ्रगो को क्या कहा कि ब्रह्म को जानो क्यों कैसा है उन्होंने सिर्फ तीन वाक्य कहे इन तीन वाक्यों में उन्होंने ब्रह्म के लक्षणों को अनुरूपित कर दिया कि इस तरह से ब्रह्म का ध्यान करो और इसको ध्यान करने के लिए तुम्हारे पास ये साधन है अन्न है मन है प्राण है श्रोत है वाक है इनका उपयोग करो और तीन वाक्य कहे तो उस ब्रह्म को जानो जो इन तीन लक्षणों से युक्त क्या है वो लक्षण पहला जिससे ये समस्त भूत उत्पन्न हुए हैं भूत मीन क्रिएशन क्रिएटर्स यानी हम जो जीव जगत जिससे ये समस्त भूत उत्पन्न हुए हैं उत्पन्न होने के बाद जिस पर आश्रित होकर ये जीते हैं और अंततः उसी में नष्ट होने के बाद विलीन हो जाते हैं तीन लक्षण बताए बस ये तीन लक्षण हैं अब इन तीन लक्षणों वाले ब्रह्म को जानने का प्रयास करो भृगु ऋषि प्रणाम करके चले कि भैया इन तीन लक्षणों वाले ब्रह्मों को जानो अब उन्होंने तप किया तप का मतलब क्या होता है कि जब हम मन को मन की चंचलता को शांत कर देते हैं इंद्रियों पर अपना नियंत्रण हो जाता है कि मन इधर सुधर नहीं भागे आंखें इधर सुधर नहीं भागे कान इधर से उधर नहीं भागे हाथ इधर सुधर नहीं भागे पैर हमारे नियंत्रण में रहे यानी हाँ कहाँ जाना है क्या करना है क्या सुनना है क्या देखना है क्या सोचना है इस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण हो यही तब है इस तरह से वो इंद्रियों की एकाग्रता को प्राप्त होता है इंदियों की एकाग्रता को करते और उसके बाद अंतर ध्यान अंतर मन से चिंतन करते भ्रघु ऋषि एकाएक उनको लगता है मुझे कुछ बोध हुआ और पिताजी के पास जाते हैं फिर कहते हैं पिताश्री मुझे बात समझ में आई तो क्या समझ में आई कि मैंने जाना कि अन्नम ब्रह्मा कि अन्न ही ब्रह्मा है तो उन्होंने कहा ठीक है तुम पुनः तप करो अब यहाँ पर हम उनकी बातों का मतलब समझे उपनिषदों में तो बस एक से दो बात लिखी उन्होंने कहा कि अन्नम ब्रह्म ये मुझे समझ में आया भ्रगु ऋषि ने कहा और वरुण ने क्या कहा पिताश्री ने कि तुम जाओ अभी तप करो और ब्रह्म को जानने का प्रयास इसका मतलब तुमने जो जाना वो जानकारी अभी पूरी नहीं है तुम्हारा बोध अभी अधूरा है अब कैसे अधूरा है पहली बात तो अगर हम कहें कि अन्नम ब्रह्म तो ये सत्य भी है और असत्य भी है असत्य तब है जब अन्य ब्रह्म है और अन्य से अलहदा जो कुछ और है अन्न के अलावा वह ब्रह्म नहीं है तो फिर यह जानकारी गलत है और अन्न ब्रह्म है और अन्न से अलावा जो है वो भी ब्रह्म है तभी जानकारी पूर्ण है तो हम कहें कि पहले मतलब से अन्न ब्रह्म असत्य है और दूसरे दृष्टि से अन्न ब्रह्म सत्य है तो वो समझ गए वो जान गए थे कि अभी प्रभु अपरिपक्व है उसने अन्न को ब्रह्म जाना क्यों जाना ये गलती कहाँ हुई कि हमने जो तीन वाक्य बताए कि जिससे सब उत्पन्न होते हैं उन्हें कहा अन्न से ही तो सब उत्पन्न होते हैं अन्न से ही तो शरीर बनता है उसी से वीर्य बनता, बनता है उसी से रज बनता है उसी से पुरुष धरती पर आता है या अन्न से ही मनुष्य का जन्म हुआ फिर अन्न खाके ही तो अन्न के आश्रय से तो जीवित रहता है वो इसलिए अन्न से आश्रित है इसलिए अन्न के साथ में वो जीवित रहता है इसलिए भी ब्रह्म है और तीसरा ये धरती अन्न ही तो है इसी में से तो सब अन्न निकलता है और फिर मनुष्य मार के फिर इसी अन्न में समा जाता है जब उसने ये बोध हुआ तब उनने कहा कि अन्नम ब्रह्म तो ये उपनिषद का एक प्रसिद्ध संदेश हो गया कि अन्नम ब्रह्म लेकिन वो समझ गए ऋषि कि अभी यह अपरिपक्व है तो फिर उन्होंने कहा तुम अभी तब करो अब तप करने के बाद यह क्या अंतर यात्रा है अभी वो पहले कोश पर आए शरीर के स्तर पर आए कि ये अन्न ब्रह्म है अब उसके बाद उन्होंने पिता के कहने से फिर से तप किया और गहरे अंतर उतरे अपने और अपने स्वयं के भीतर उतरने का प्रयास किया तब उन्होंने क्या जाना कि प्राणम ब्रह्म कि ये प्राण ही ब्रह्म है दूसरा उनका भाव आया और फिर पिताजी के पास गए कि मुझे अब बोध हुआ क्या बोध हुआ प्राणम ब्रह्म पिताजी ने कहा ठीक है अभी तुम ब्रह्म को जानने के लिए फिर तब करो क्योंकि तुमने अभी जो प्राण को ब्रह्म जाना है वो अभी भी अधूरी जानकारी प्राण ब्रह्म है लेकिन तुम अभी ब्रह्म के बोध से दूर हो इसलिए दूसरी बात प्राणम ब्रह्मा सत्य भी है और असत्य भी है इसलिए तो अभी फिर आगे बढ़ो फिर और तब करो उसने क्या जाना था कि प्राण से ही तो इंसान जन्म लेता है वो प्राण जब तक है जब तक जीता है और प्राण जैसे ही समाप्त तो होए वो नष्ट हो जाता है तो प्राण ही तो वह आधार है जिससे जीवन और मृत्यु तक उसका संबंध बना रहता इसलिए उसने प्राण को ही ब्रह्म जाना क ये अभिलक्षण सत्य है फिर भी तुम और तप करो और गहराई से उन्होंने अंतर्चिंतन किया और उसके बाद में उस तप के बाद फिर आए कि हे भगवान मनोब्रह्म मन ही ब्रह्मा है हमारा मन वो है जो हमको बताता है कि हम जीवित हैं हमारा मन वो है जो हमको वहाँ तक ले जाता है जहाँ से हमने शरीर पाया और वहाँ तक ले जाता है जब हम इस शरीर से बाहर निकलेंगे छोड़ेंगे और जब तक ये मन का आसरा है जब तक हम जिंदा हैं तब पिताश्री कहते हैं ठीक है तुमने अभी और तप करना है और तप करो भघु ऋषि फिर तप करने और जाते हैं। फिर तप करते हैं तब वो पाते हैं कि विज्ञानम ब्रह्म कि जब ज्ञान है तो उसी से जीवन है अगर हम कहें कि हम खुद को नहीं जानते तो हम जीवित नहीं हैं क्योंकि हर जीवित व्यक्ति खुद को जानता है कि तो मैं कौन हूं ये तो जानता है उसकी जानकारी गलत होती है अक्सर लेकिन वो जानता तो है कि मैं हूं अपने अस्तित्व को तो जानता है और ये ज्ञान ही उसका जीवन है उसको जीवन मिलते से ये ज्ञान ये इस ज्ञान से जीवन मिलता है इस ज्ञान से वो जीवन चलाता है और अंततः जब वो ये ज्ञान उसको छोड़ देता है कि मैं कौन हूं तो वो मर जा तो भग ऋषि ने कहा ठीक है लेकिन अभी तुम और तब करो अब भृु ऋषि फिर से तप करने गए उन्होंने और तप किया और जब और तप किया तो आनंद की लहरों से भर गए उस आनंद को सहन करना मुश्किल था इस आनंद से लवरेज हो गए उसके बाद तो उन समझ गए कि आनंदम ब्रह्म कि ब्रह्म तो आनंद रूप है और वो एक आंतरिक नृत्य से भर गए क्योंकि आनंद परमेश्वर का आनंद किसी को भी सामान्यतः सहन करना मुश्किल है वो आनंद इतना विशाल आनंद है हम संसार में जिस उच्चतम आनंद को जाने कि संसार में बड़े से बड़ा आनंद है तो उससे खरबों अरबों गुरा बड़ा आनंद है वो ब्रह्म का आनंद जब हमको अपनी आत्मबोध होती है जिस वक्त तो उस समय जो आनंद होता है वही ब्रह्म का आनंद है जिस आनंद की हमने बात की जो अकामहत को प्राप्त होता है तो इस वक्त उनको उस बोध का एहसास हुआ तब ऋषि ने कहा कि तुम अब ब्रह्म के करीब पहुंच गए क्योंकि इस आनंद के बाद और कुछ भी नहीं बचता उसके बाद ब्रह्म ही है और जो इस ब्रह्म को जानता है वो अन्नवान कीर्तिवान यशस्वी और ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो कहते हैं कि हम सब कहते हैं कि हम अन्न खाते हैं अन्न को भोगते हैं लेकिन ऋषि कहते हैं तुम अन्न को भोगते हो उससे ज्यादा बड़ी बात है कि अन्न तुमको भोकता है तुम अन्न को खा जाते हो लेकिन अन्न तुमको खा जाता है इसलिए वो बड़ा भोकता है वो तुमको पूरा खा जाता है क्योंकि तुमको समूचा खा जाता है वो पूरा शरीर पूरा जीवन तुम्हारा नष्ट कर देता है तो जब तक द्वेत दृष्टि है जब तक मैं जानता हूँ कि मैं अन्न हूँ या मैं अन्न का भोगता हूँ तब तक मैं अधूरी जानकारी अधूरे बोध से ग्रस्त हूँ इसके बाद उनको भ्रभु ऋषि को क्या एहसास होता है कि ये जो ब्रह्म है वो मेरे नेत्रों का नेत्र है मेरे कानों का कान है मेरे प्राणों का प्राण है मेरे प्राण भी जड़ हैं, उसका भी प्राण है मेरे मन का मन है अभी तक मैं समझता था कि मन है ब्रह्म लेकिन अब समझ आया कि वो मन का भी मन है यानी उसका मन भी जड़ वस्तु की तरह है जैसे क्या हमारा टॉर्च है उसमें सेल नहीं है तो टॉर्च किसी काम की नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो उसका मूल आधार है जिसके कारण टॉर्च प्रकाश देती है वो तो उसके अंदर रखे हुए सेल है इसलिए ब्रह्म मन का मन प्राण का प्राण नेत्रों का नेत्र श्रोत्र का श्रोत्र घ्राण का घ्राण स्पर्श का स्पर्श है है ना? स्पर्श ये उंगली करती है लेकिन ये उंगली तो क्या है ये तो जड़ है लेकिन इस उंगली के अंदर भी वो है अब वो बताते हैं कि कैसा है वो हाथों में कर्म रूप से है वो पैरों में गति रूप से है जो पैरों में गति है वो ब्रह्म है है इसको वरुण ऋषि ने कितने अच्छी तरह से समझाया कि तुम कैसे चिंतन करो ब्रह्म का कि पैरों में जो गति है वो ब्रह्म है ये पैरों के अंदर आने था कुछ भी नहीं है ये हाथों में जो कर्म है हम संसार के कितनी तरह के कर्म देखते हैं सत कर्म देखते हैं दुष्कर्म देखते हैं निष्पाप कर्म देखते हैं पाप कर्म देखते सब देखते इन सब कर्मों के पीछे इन हाथों को हम देखते हैं लेकिन इन हाथों में कर्म रूप से ब्रह्म बैठा है वो कहते हैं कि यहां पर हाँ देव उपासना और मनुष्य उपासना इस तरह की दो तरह की उपासना बताइए दो तरह की उपासना है कि देव उपासना मनुष्य उपासना तो वाणी में वो क्षेम रूप से है प्राण में और अपान में वो योगक्षेम यानी पाना और उसकी रक्षा करना देखो जीव हमेशा कुछ न कुछ पाता है और उसका रक्षण करता है जैसे आपको कोई चीज़ मिली तो आप उसको संभालोगे कोई जानकारी मिली तो उसकी रक्षा करोगे आप एक कला सीखते हो अपने व्यापार की कला सीख ली तो उसकी रक्षा करते हो यानी क्या किया आपने योग और क्षेम योग यानी उसको प्राप्त किया क्षेम यानी उसकी रक्षा की तो योग क्षेम करते हो तो वो योग क्षेम क्या है वो ब्रह्म हैं उन्होंने कितने इंडायरेक्ट तरीके से परोक्ष तरीके से ब्रह्म को बताया क्योंकि ब्रह्म को हम ऐसे हाथ में लेके नहीं बता सकते कि ये रहा ब्रह्म इसलिए उसमें परोक्ष तरीके बता पैरों में वो गति रूप से है ये मनुष्य संबंधी बात है पायु में वो त्याग रूप से है यानी हम मल मूत्र का उत्सर्जन करते हैं मल मूत्र का त्याग करते हैं आप किसी भी व्यक्ति को कहो कि यार अगर ये त्याग करने में समस्या आ जाए तो चौबीस घंटे जीना मुश्किल है उसका या वो बेचैन हो जाएगा क्योंकि वो उस त्याग रूप से ही ब्रह्म के आनंद प्राप्त करता है जैसे ही वो मल त्याग करता है मूत्र त्याग करता है तो एक संतोष से भर जाता है आनंद से वो त्याग भी उपनिषद कहते हैं कि वो मल मूत्र का त्याग भी ब्रह्म का आनंद है चलना फिरना पैरों का ब्रह्म का आनंद है हाथों से काम करना उसमें कर्म रूप से ब्रह्म है आंखों में दृष्टि रूप से ब्रह्म है कानों में वो सुनाई देने की क्षमता के रूप में ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म को हम ये इन उपासनाओं से मनुष्य संबंधी उपासना है अब इसके आगे वो बताते हैं देव संबंधी उपासना है कैसी देव संबंधी उपासना है? कि वृष्टि में वो तृप्ति रूप से है अगर वृष्टि होती है सूखी जमीन पर तो सबसे पहले एक आनंद की वृष्टि होती है उस वृष्टि के साथ वो आनंद की भी वृष्टि होती है उस जमीन से गंध निकलती है वो आनंद रूप ब्रह्मा है उस वृष्टि के साथ में जो तृप्ति महसूस होती है जो आनंद महसूस होता है क्यों होता है क्योंकि हमको मालूम है कि अब धरती से अन्न बाहर आएगा और हमको अन्न की जरूरत है इसलिए हम उस वृष्टि में जो तृप्ति है हम उसकी जैसे शकर में हम मिठास के रूप में अगर उसको देखें तो समझ में आएगा कि ब्रह्म क्या है तृप्ति में ब्रह्म है जो वृष्टि के अंदर तृप्ति होती है वो ब्रह्म है विद्युत में बल रूप से है हम देखते हैं कि विद्युत यानी जो तड़ित है वो कितनी बलशाली होती करोड़ों वर्ल्ट का करंट होता है तो उस विद्युत में इतना बल है कि एक मकान को गिरा दे एक वा, हरे हरे भरे पेड़ को क्षण भर में नष्ट कर दे तो उसमें जो बल है वो ब्रह्म की शक्ति है उन नक्षत्रों में ज्योति के रूप से है जो हमको नक्षत्रों में दिखाई देती है सूर्य भी एक नक्षत्र है तो उनमें जो हमको ज्योति दिखाई देती है उस रूप में वो ब्रह्म है उपस्थ में प्रजा पुत्र आनंद और अमृत रूप से है उपस्थ का मतलब होता है हमारे जीवन में संसार क्यों चल रहा है हम अगर इस संसार को देखें क्यों चल रहा है क्यों ऐसा नहीं होता कि आदमी खा पी के सो जाता है और काम जनरेशन खत्म आगे हमारी प्रोजेनी यानी हमारे पुत्र की उत्पत्ति होती ही नहीं ऐसा हमने लाखों करोड़ों साल से नहीं देखा कि सतत हमारी आगे वृद्धि होती है हम समस्त जीवों की वृद्धि होती है तो उस वृद्धि का कारण क्या है कि वृद्धि का कारण है कि हमारे उपस्थित ब्रह्मा का वास वो पुत्र रूप से आपको ब्रह्मा का आनंद देता है वो प्रजा के रूप से ब्रह्मा का आनंद देता है और वो अमृत रूप से ब्रह्मा का आनंद देता है और यह आनंद ही जो मनुष्य महसूस करता है और उस आनंद के लिए ही वो समस्त कार्य करते हैं अगर वो आनंद ना मिले उसको तो कुछ भी नहीं करेगा क्यों करेगा और यही आनंद जो ब्रह्म का आनंद है हमको अतृप्ति के रूप में परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर पूर्ण तृप्त है और पूर्ण आनंद में है लेकिन मनुष्य को उसने माया के क्षेत्र में अतृप्ति के रूप में दिया उस अतृप्ति से तृप्ति प्राप्त करने के लिए क्षण भर के लिए आपको परमेश्वर का आनंद प्राप्त होगा लेकिन वो कितना है समुद्र में एक बूंद के बराबर उस महान आनंद की तुलना में एक बूंद की तरह वो आनंद है जिसके लिए हम इस संसार में प्रजनन करते हैं पुत्र को प्राप्त करते हैं प्रजा को बढ़ाते हैं और उसी के लिए हम इस संसार को आगे बढ़ाने से रोक नहीं पाते। उस आनंद के लिए ही हम इस संसार को आगे बढ़ाता चले तो उस आनंद के रूप में अगर हम ब्रह्म को देखें कि वो आनंद ही है जिसने संसार को बनाए रखा है अन्यथा वो संसार नष्ट हो जाता है लेकिन वो आनंद रूप से इस संसार को संभाले हुए चलाता रहा है उससे हमारा संसार चलता जा रहा है उससे हम कर्म करते हैं जिसको बोलते हैं प्राणन कि वो प्राणन करते हैं चेष्टा करते हैं संसार में और उसी से हम उपस्थ के आनंद के कारण इस समस्त संसार को चलाते रहते हैं उसके बाद वो आकाश में वो सर्वरूप से है यानी हम उसको अनंत आकाश में सर्वरूप से कल्पना कर सकते कि जितने रूप हैं संसार में वो सब इस आकाश में समाये हुए हैं वो ये सत्य है ये समस्त स्पेस या अंतरिक्ष के अंदर वो सब रूप समाये हुए हैं तो इन सब रूपों में कौन है वही ब्रह्म है इस तरह से ये देव संबंधी उपासना है वृष्टि में विद्युत में उपस्थ में आनंद में प्रोजनी में प्रजनन में जो आनंद है वो ब्रह्म रूप से आनंद है क्योंकि ये आनंद परमेश्वर ने बनाया हुआ है और हम मनुष्य संबंधी आनंद चलना फिरना देखना बोलना कार्य करना इन सबके अंदर हाथों में कार्य रूप से पैरों में गति रूप से इस रूप में हम ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं यह वरुण ऋषि ने अपने पुत्र को यह सारा ज्ञान दिया तो इसलिए इस उपनिषद का एक और नाम है या भ्रगुवली का नाम है वारुणी उपनिषद है ना? वरुण ऋषि ने जो ये ज्ञान दिया इसके बाद वो कहते हैं कि अन्न को कभी अपमानित मत करो ये अपने पुत्र को क्या शिक्षा देते हैं कि अन्न को अपमानित मत करो कभी अन्न का अपमान न करो ये व्रत है यानी जीवन में तुमको ये बात व्रत की तरह जैसे हम एक जीवन में व्रत ले लेते भैया मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा सदा सत्य बोलूंगा या मैं सूर्योदय के पहले उठूँगा या मैं स्नान के पहले भोजन नहीं करूँगा ऐसे लोग व्रत लेते हैं तो ऐसा वो कहते हैं कि तुम व्रत लो कि अन्न का कभी अपमान न करोगे दूसरे बात वो अन्न का कभी तुम परित्याग न करोगे इनके गुड़ मतलब है, इसोटेरिक मीनिंग है साधारण मतलब नहीं है यहाँ परित्याग का मतलब बड़ा अलग है यहाँ हम उसको अपने से अलग समझते हैं हम समझते हैं हम ये भोजन कर रहे हैं हम आज उपवास करेंगे अन्न को नहीं खाएंगे ये कोई परित्याग नहीं है वरन जब हम अन्न को अपने से अलग समझते हैं ये त्याग है परित्याग है त्याग है वो जब हम भोजन न करें आज हमने भोजन का त्याग कर दिया लेकिन परित्याग वो है जब हम भोजन को अपने से अलग समझे हमारा हिस्सा नहीं है भोजन अलग है हम अलग हैं जब ये द्वै दृष्टि है तो वो भोजन का परित्याग है तो ऋषि कहते हैं भोजन का या अन्न का तुम परित्याग न करोगे अन्न का कभी अपमान न करोगे और अन्न को संग्रह भी करोगे ताकि कोई तुम्हारे पास अतिथि आए तो उसको अन्न दोगे क्योंकि अगर कोई अतिथि आए तो उसको अन्न के लिए मना मत करो ये भी एक व्रत है तो अन्न का अपमान न करें अन्न का त्याग न करें अन्य का संग्रह करें ताकि हम किसी अतिथि को वक्त पर अन्न दे सके फिर वो देने के लिए बताते हैं कि तीन वृत्तियों से अन्न दान किया जाता है और जिस वृत्ति से तुम दान करोगे उसी वृत्ति से तुमको वो अन्न फिर तुम्हारे पास उच्च वृत्ति से दान करोगे तो उच्च वृत्ति से अन्न मिलेगा उच्च वृत्ति का मतलब क्या होता है आप जिसको दान दें उसे आदर दें आदर के साथ में प्रेम के साथ में दान दें और प्रार्थना करें कि वो ये अन्न का दान स्वीकार कर यानी वो आपका अन्न का दान स्वीकार करके आप पर उपकार कर रहा है हम कभी कभी ये भावना से सोचते हैं कि हम उस पर उपकार कर रहे हैं हमने अन्न दिया ये अधम वृत्ति है तीन वृत्तियाँ हैं एक अधम एक उत्तम और एक मध्य वृत्ति तो उत्तम वृत्ति वो है जब हम किसी को दान दें तो उसको सम्मान दें प्रेम दें और प्रार्थना करें कि हमारे दान को स्वीकार लें और जब वो स्वीकार लेता है तो वो हम पर उपकार करता है तो उसने हमारा दान स्वीकार किया मध्यम वृत्ति वो होती है जहां पर प्रेम और सम्मान नहीं है और तिरस्कार भी नहीं है लेकिन हम चुपचाप दान दे देते हैं और साथ ही साथ हम उस दान के पीछे हमारे कहीं ना कहीं मनोवृत्ति होती है उसका प्रतिफल पाने की ये मध्यम वृत्ति का दान है ये राजस दान कहलाता है जो जैसे राजा जब दान करता है तो वो मध्यम वृत्ति से दान करता है। वो उसमें इतना अहंकार होता है वो किसी का प्रार्थना नहीं कर सकता किसी से किसी के सामने झुकता नहीं है वो और ना किसी से ये उम्मीद करता है कि मेरे दान को वो अस्वीकार कर दे इसलिए वो राजस दान कहलाता है तो पहला है सात्विक दान है दूसरा ये राजस दान है तीसरा तासी दान होता है जिसको अधोवृत्ति से दिया गया दान कहता है जो तिरस्कार पूर्ण दिया जाता है आपके घर कोई भिकारी आता है उसको फेंक के दे दिया ले सवाल सिर खा गया तू है ना तो जबरदस्ती से टालने के लिए दान दिया जाता है कि तू अब ये ले तो कम से कम यहाँ से टले तो इस तरह हम उसको कभी कभी बेइज्जत करके अपमान करके अन्न का दान करते हैं तो भ्रभु ऋषि को वरुण ऋषि क्या कहते हैं अपने पुत्र को कि जब अन्न का दान तुम जिस वृत्ति से करोगे उसी वृत्ति से तुम्हें संसार में अन्न मिलेगा अब उसके बाद में वो बताते हैं कि ये जो अन्न है और ये जो जल है ये जो धरती है ये जो आकाश है ये जो रोशनी है ये सब ये अन्न है और ये सब अन्नाद है अन्नाद का मतलब होता अन्न का भक्षण करने वाला और अन्न का मतलब होता है जिसका भक्षण किया जाए अब अभी तक हम मन्न का मतलब समझते थे अनाज खाली अनाज धरती मनुष्य का भक्षण कर जाती है तो यहां पर अन्नाद है धरती भक्षण करने वाली और अन्न है मनुष्य जो धूप है वो पानी को सोख लेती है यहां पर जल है अन्न और रोशनी प्रकाश क्या है अन्नाद है इस तरह से एक विकसित दृष्टि पैदा होती है जो ब्रह्मा को बौद्ध जिसको मिलता है उसकी एक दृष्टि विकसित होती है कि यहाँ पर हर अन्न अन्नाद भी है और हर अन्नाद अन्न भी है यानी यहाँ अन्न ही अन्न में स्थित है दोनों में वो भेद है जो खाने वाले और खाए जाने वाली वस्तु में हैं लेकिन यहाँ हर वस्तु जो खाई जाती है वो आपको भी खा सकती है आप धरती से अन्न उगा के खाते हो धरती आपको खा जाएगी लेकिन एक बड़ी अच्छी बात फिर भ्रभु ऋषि को वरुण जी कहते हैं कि जो ब्रह्म के आनंद से आनंदित है ब्रह्म के बोध से जो संक्रमित है वो अन्नाद हो जाता है यानी पूरे संसार का स्वामी हो जाता है अन्नाद अन्नाद का जो सबसे बड़ा मतलब है वो होता है स्वामी जो समस्त सृष्टि को भोगता है समस्त सृष्टि का स्वामी हो जाता है वो अन्नाद हो जाता है यानी सब सृष्टि उसका अन्न है समस्त सृष्टि और वो समस्त सृष्टि का स्वामी बन जाता है वो जानता है कि मैं समस्त सृष्टि का स्वामी हूं और ये समस्त सृष्टि मेरा ही विकास है मेरे ही कारण ये अन्न है मेरे ही कारण ये सूर्य है मेरे ही कारण ये धरती है और मेरे ही कारण ये आसमान है क्योंकि मैं तो अनादि हूं मैं ब्रह्म से भी पहले ब्रह्मा से भी पहले उत्पन्न हुआ था मैं हिरण्य गर्भ के भी पहले उत्पन्न हुआ था मेरा प्रकाश अनादि है जो ये बोध उसके हृदय में आता है तो उसका आनंद उत्तरोत्तर उत्कर्ष को प्राप्त होता है यानी उसका आनंद बढ़ता चला जाता है उसके आनंद में फिर कभी कमी नहीं आ सकती क्योंकि वो पूर्ण आनंद है पूर्णा पूर्णमुदोचते पूर्ण में से पूर्ण ही निकलेगा और क्या बचेगा पूर्ण मेंवावशिष्य क्योंकि अंत में पूर्ण ही बचेगा इसलिए उस आनंद में अब कमी लाना संभव नहीं है अब उस आनंद में से आप कितने भी घटा लो उस आनंद में अब कोई कमी नहीं आएगी वो सबसे बड़ा है सबसे बड़ा आनंद भी है और वो सबसे बड़ा है ताकि उसकी सीमा देखने की कोशिश मत करना सबसे बड़ा कहने का मतलब होता है कि उसकी सीमा तक तुम नहीं जा सकते उसी का नाम ब्रह्मा है ब्रह्म वो है जो सर्वाधिक विकसित है सर्वाधिक व्यापक है और वो जो सर्वाधिक सूक्ष्म है सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो कहेंगे किससे बना है हम परमाणु बना है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं हमारे पास और नाम है क्वार्क हैं स्ट्रिंग्स हैं लेकिन इन सब के बाद भी वो सब भी ब्रह्म रूप से क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है वो दोनों रूप में ब्रह्म है इसलिए उसको रघु को ये बोध देते हैं उनके पिताश्री वरुण और वो तप के द्वारा इस बोध तक पहुंचते हैं क्योंकि उनमें वो योग्यता थी इसलिए वो ज्येष्ठ पुत्र कहलाए थे इसके बाद जब उनके पूर्ण उपदेश को सुनते हैं तो श्रुति कहती है कि वो उपदेश आज भी व्यापक आकाश में गूंज रहे भृु ऋषि को जो उपदेश दिया था वरुण ऋषि ने वो आज भी आकाश में व्यापक है और जो आप इस आकाश में देखोगे तो तुमको वो उपदेश दिखाई देगा सुनोगे तो सुनाई देगा और तुम चाहो तो उस ज्ञान से अपना भी कल्याण कर सकते हो जिस वक्त वो जान गए कि ये अन्न और अन्नाद जो दो नहीं नि एक ही चीज है अन्न और अन्नाद अलग अलग नहीं है भोजन और भोजन करने वाला एक ही है उस समय वो इस असीम आनंद से नाच उठे भ्रघु ऋषि अपने नृत्य को नहीं रोक सके और एक साम गान करने लगे जिसको हम कहते हैं विस्मय गान और यह गान बड़ा प्रसिद्ध है विश्व प्रसिद्ध है उपनिषद का यह नृत्य उपनिषद का यह गान हाउ हाउ हाउ करके वो गाय हमने एक जगह कहीं पढ़ा कि जैसे आर्किमिडीज़ को जो सिद्धांत मिला था तो वो सड़क पे नंगे दौड़ गए थे और नृत्य करने लगे कि मेरे को समझ में आ गया कि उनको एक राजा ने बताया था कि बताओ इस स्वर्ण मुकुट के अंदर सोना कितना है और मिलावट कितनी है तो उनको और बोले कि इसको गलाना नहीं है साबुत साबुत ये होना है मेरे सिर का ताज है इसको ले जाके देखो इसको बिल्कुल खरोचने लगना चाहिए लेकिन बताओ इसके अंदर सोना कितना है और मिलावट कितनी है वो आर्कीम खूब देर तक माथा करते रहे तो वो पानी में उतरे नहाने के लिए नहाने में जैसे उतरे तो उनको लगा कि जल मेरे को नीचे से ऊपर धक्का दे रहा है वो जल का प्लवन है एकाएक चूँकि वैज्ञानिक दिमाग तो था एकाएक उन्होंने आर्किमिडीज़ का जो सिद्धांत है वो उनके दिमाग में आ गया कि बाहर में उतनी ही कमी होती है जितने बाहर का पानी मेरा शरीर विस्थापित करता है उतनी ही मेरे बाहर में कमी आई उन्होंने इसको परीक्षणों से तय कर लिया लेकिन जिस क्षण उनके हृदय में ये बात आई कि मैं इस तरीके से क्योंकि मेरे को घनत्व मालूम है स्वर्ण का भी मालूम है चांदी का भी मालूम है तो इसमें मिलावट चांदी की हो सकती है तो कितनी मिलावट होगी कि मैं गणित लगा लूँगा उसमें पानी कितना बाहर निकलता है और इसका वजन कितना है उससे मैं निकाल लूँगा तो जैसे ही उन्होंने ये बात कल्पना आई तो वो सड़क पर नृत्य करने लगे वो नहाते नहाते ही बाहर निकल गए क्योंकि जब आनंद के एक छोटे से हिस्से से एक छोटा सा आनंद यूरे का करते हुए बाहर गए वो, उस छोटे से आनंद से ही वो इतने बेसुद हो गए कि उनको कपड़े पहनने का भी ध्यान नहीं, फिर लोगों ने जब कहा तब उनको हो जाया, कि अरे मैं तो नहाते नहाते बिना कपड़े के ही सड़क पर दौड़ गया कि मेरे को राजा के प्रश्न का जवाब मिल गया कि मैं कैसे ये करूंगा तो वैसा अब जिसको ब्रह्मा का आनंद मिल गया हो वो कैसे न नाचे वो अपने नृत्य पर कैसे कंट्रोल करे तो वो क्या बोलते हैं हावू हावू हावू यानी ये विस्मय सूचक शब्द है अहमअन्म अहम अन्म अरे मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्न हूँ अहम अन्ना अहमन ना अहमन नाद यानी मैं ही अन्न को भोगने वाला हूँ और अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत और मैं ही इस भोजन को भोजन करने वाले से जोड़ने वाला हूँ अन्न भी मैं हूँ अन्न का भक्षण करने वाला भी मैं ही हूँ और ये भक्षण करने की जो क्रिया है जो अन्न को अन्नाद से जोड़ती है वो भी तो मैं ही हूँ तब उसको ये समझ में आए कि मेरे ही ये तीन हिस्से हैं जो मैं अब तक अलग अलग समझता था कि अन्न अलग है मैं अलग हूं और ये खाने की क्रिया अलग लेकिन ये अलग अलग नहीं है जिस क्षण उनको ये बोध हुआ कि मैं ही अन्न हूं और मैं ही अन्न का भोकता हूं अन्न का मतलब यहां है संसार और अन्नाथ का मतलब होता है संसार का स्वामी कि न केवल मैं संसार का स्वामी हूं वरन मैं ही संसार हूं और मैं ही ब्रह्म हूं अहम ब्रह्माष्टमी और सर्व खलविदम यानी सारा संसार भी मैं ही हूं यानी उस समय उसके आनंद की कोई सीमा होना संभव ही नहीं था क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं और ये संसार भी मैं ही हूं सर्व खलविदम ब्रह्म समस्त संसार मैं हूं तब वो कहते हैं कि हाउ हाउ हाउ अहम हाँ, अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम यानी मैं ही अन्न भी हूं और अहम श्लोकृत हम श्लोक इन दोनों का जोड़ करने वाला भी मैं ही हूं जब ये बात आती है फिर वो कहता है कि इसमें जो मेरी प्राचीनता है वो अनादि है यानी मैं सबसे पुरातन हूं मैं इस हिरण्य गर्भ से भी पहले हुआ था ये ब्रह्मा ने सृष्टि रची उसके भी पहले में था और मेरा प्रकाश शाश्वत है यानी ऐसा कभी नहीं है कि वो प्रकाश नहीं था और वो प्रकाश मेरा शाश्वत है इस तरह से वो अपने आत्मबोध को उस समय महसूस करता है वो अपने पिता के अनुग्रह से परमेश्वर का ब्रह्मा का अनुग्रह प्राप्त करता है और इस तरह से वो नृत्य करता है और अपनी अन्नमय आत्मा से लेकर प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा तक पहुंचकर कर ब्रह्म के बोध से संपन्न हो जाता है यानी वो संक्रमण करता है एक एक आवरण का और अंततः वो उस केंद्र में पहुंच जाता है जहां पर कि ब्रह्मा का आनंद है जो इन आवरणों के कारण हमसे छिपा रहता है इन आवरणों से वो जैसे ही इन आवरणों का भेद करता है उस आनंद से शराबर हो जाता है इसलिए यही तैतृय उपनिषद का भृुवल्ली समापन है और यही तैतृय उपनिषद का समापन है और ये, है, और ये उस समेत के साथ उस शिखर के साथ समाप्त होता है जो मनुष्य के पुरुषार्थ का शिखर है मनुष्य के आनंद का शिखर है और मनुष्य के उद्देश्य का शिखर इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है जहाँ पर कि नृत्य हमारे हृदय में बस जाए और उस आनंद को उत्तरोन हम अधिक से अधिक महसूस करें तो हम सब लोग परमेश्वर को गुरुदेव को प्रणाम करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरु देव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय